महाभारत आदि पर्व आदिपर्व पंचदाधिकशत तमोध्या अर्जुन के द्वारा वर्गा अप्सरा का ग्राह योनि से उद्धार तथा वर्गा की आत्मकथा का आरंभ व सम्पाणुवाच तथा समुद्रे तीर्थ दक्षिणे भरतर्षभ अभ्य गसु पुण्या शोभिता तपस्वी वह जी कहते हैं भरतश्रेष्ठ तदंतर अर्जुन दक्षिण समुद्र के तट पर तपस्वी जनों से सुशोभित परम पुण्यमय तीर्थों में गए वर्जंत स्म तीर्थानि तत्पंच तपस्वी भी वहाँ उन दिनों तपस्वी लोग पांच तीर्थों को छोड़ देते थे ये वे ही तीर्थ थे जहाँ पूर्व काल में बहुतेरे तपस्वी महात्मा भरे रहते थे अगस्त्यतीर्थम सौभद्रम पौलोम च सुपावनम कारण धम प्रसन्नम चयेधनम चत भारद्वाजस्तर्थम तो पाप प्रसुमनम महत एक पंच तीर्था दर्श कुरु उनके नाम इस प्रकार हैं अगस्त्य तीर्थ सौभद्र तीर्थ परम पामन तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला स्वच्छ कारंधम तीर्थ तथा पाप नाशक महान भारत भारद्वाज तीर्थ कुेष्ठ अर्जुन इन पांचों तीर्थों का दर्शन किया विवेक्तान्योपलक्षाथानी अच्छा तीर्था पांडव दृष्टवा च वर्जमा मुनि भीर धर्म बुद्धि भी पांडपुत्र अर्जुन ने देखा ये सभी तीर्थ बड़े एकांत में हैं तो भी एकमात्र धर्म में बुद्धि को लगाए रखने वाले मुनि भी उन तीर्थों को दूर से ही छोड़ दे रहे हैं तपस्विन पृक्षत प्राजली कुरुनंदन वर्जन्ते किमर्थम ब्रह्मवाद भी तब कुरुनंदन धनंजय ने दोनों हाथ जोड़कर तपस्वी मुनियों से पूछा वेदवक्ता वक्ता ऋषिगण इन तीर्थों का परित्याग किस लिए कर रहे हैं ताप सा उचह ग्रहा पंच वसंते सोहरंत चपोधना तथेता निवर्जंते तीर्थाले कुरुनंदन तपस्वी बोले कुरुनंदन उन तीर्थों में पांच ग्राह रहते हैं जो नहाने वाले तपोधन ऋषियों को जल के भीतर खींच ले जाते हैं इसीलिए ये तीर्थ मुनियों द्वारा त्याग दिए गए हैं वै सम्पावाच तेसाम श्रुत्वा महाबाहुर वीरिया वीरमाण तपोधन जगाम तीर्थान दृष्टम पुरुष सतमह वैश्वान जी कहते हैं उनकी बातें सुनकर कुरुश्रेष्ठ महाबाबु अर्जुन उन तपोधनों के मना करने पर भी उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए गए ततः सौभद्रमाषि तीर्थम विगाह्यम तहसा सूर स्नान चक्रे परम, परम तप तदर परम तपसुर वीर अर्जुन महर्षि सुभद्र के उत्तम सौभद्र तीर्थ में सहसा उतर कर स्नान करने लगे अथतम तम पुष व्याघ्र अंतर जल चरो महान जग्राह चरने ग्राह पुत्रम धनंजय इतने में ही जल के भीतर विचरने वाले एक महान ग्राह ने नरश्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय का एक पैर पकड़ लिया सता मादा ये विस्फुर तम उद उदनतिष्ठन महाबाहुर बलिना बलीना परंतु बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु कुंती कुमार बहुत उछल कूद बचाते हुए उस जलचर जीव को लिए दिए पानी से बाहर निकाल आए उत्कृष्ट एवं ग्राहस्तो सो अर्जुन न यशस्विना बभुवनारी कल्याणी सर्वाभरण भूषिता यशस्वी अर्जुन द्वारा पानी के ऊपर खींच जाने पर वह ग्राह समस्त आभूषणों से विभूषित एक परम सुंदरी नारी के रूप में परणीत हो गया दिव्यम श्रे आजन दिव्य रूप मनोरमा तद्भुत महदृष्ट्वा कुी पुत्रो धनंजय तम इदं परीत अप्रवीतं। वचनम अब्रवीत काम कल्याणी कॉस जले चरी किम च महत्प दम कृतवती पुरा राजन वह दिव्य रूपणी मनोरमा रमणी अपने अद्भुत कांत से प्रकाशित हो रही थी यह महान आश्चर्य की बात देखकर कुंती नंदन धनंजय बड़े प्रसन्न हुए और उस स्त्री से इस प्रकार बोले कल्याणी तुम कौन हो और कैसे जलचर जोड़ी को प्राप्त हुई हो तुमने पूर्व काल में ऐसा महान पाप किसलिए किया जिससे तुम्हारी यह दुर्गति हुई वर्गोवाच अफ्सरा स्में महाबाहो देवार्य विहारली वर्गा बोली महाबाहो मैं नंदन वन में विहार करने वाली एक अफ्सरा हूँ इष्टाधनपति नृत्यम वर्गा नाम महाबल मम सख्य चतस न्या सर्वा काम ग महाबल मेरा नाम वर्गा है मैं कुबेर के नित्य प्रेसी रही हूँ मेरी चार दूसरी सखियाँ भी हैं वे सब इच्छा अनुसार गमन करने वाली और सुंदरी हैं ताभी साधम प्रयाता स्मे लोकपाल वे सनम तथा पश्पे सर्वा ब्राह्मणम संस व्रतम उन सबके साथ एक दिन मैं लोकपाल कुबेर के घर पर जा रही थी मार्ग में हम सब ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक ब्राह्मण को देखा तस्व तपसा राज तेजसावृत वे बड़े रूपवान थे और अकेले एकांत में रहकर वेदों का स्वाध्याय करते थे राजन उन्ही की तपस्या से वह सारा वन प्रांत तेजोमय हो रहा था आदित्य युतम देशम कृष्ण तस्य दृष्टवा तपस्ताध रूपम चाद्भुतम उत्तम अवतीर्णास्मतम दे समपो विघ्न वे सूर्य की भांति उस संपूर्ण प्रदेश को प्रकाशित कर रहे थे उनकी वैसी तपस्या और वह अद्भुत एवं उत्तम रूप देखकर हम सभी अप्सराएं उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से उस स्थान में उतर पड़ी अहम च सौरभेयी चमीची बुद्बुदा लता योग विप्रम अभ्य गा भारत गायन्तोंोतहत्य लोभये चम ध्वज भारत में सौरभेयी समीची बुद्बुधा और लता पाँचों एक ही साथ ब्राह्मण के समीप गई और उन्हें लुभाते हुए हसने तथा गाने लगी स च नुकृत मनोभीर कथचन नाकंप महातेजाशी तपस निर्मले <coughs>